कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा पाठब्लॉगस्पॉटइन श्रीकांत दुबे की कहानी दहन मुझे उसकी आंखों की पहली अजनबीयत याद है तब मुझे ये पता नहीं था कि वो अपनी जाति में नर है या मादा उसकी समुदाय में ये तय कर पाना भी तो इतना आसान नहीं होता अथवा हो सकता है कि मेरी उम्र का भी कुछ कसूर रहा हो पर सच में आज भी पंचियों में लिंग भेद करने का कोई तरीका मेरे पास नहीं है दिन कुछ ऐसे ही थे दोपहर जब भी धूप से गर्म और चटक उजली होती हम उसे जेठ की दोपहरी कहते इसी से शुरू होने वाले एक गाने को बुआ खूब गाती थी शायद इसलिए और सच में इसलिए हम जिसे अपना गांव कहते थे वो वास्तव में 35-40 घरों का एक झुंड था उसके बाहर थोड़ी दूर पर आम और शीशम के बगीचे थे गर्मियों के शुरू होने पर एक महकती सी खुशी होती जिसमें आम के बौर और शीशम की नई झलकती हरी पत्तियों की खुशबू शामिल होती हम बड़ी उद्विग्नता से छुट्टियों का इंतजार करते जो आती और झट से चली भी जाती छुट्टियाँ शुरू होते ही हम घोर दिनचर बन जाते हम दिन भर गाँव से बगीचे और वहां से दूसरे बगीचे का सफर किया करते गांव से बगीचे के बीच एक पीली और हताश कर देने वाली धूप का लंबा चौड़ा टुकड़ा होता उसे पार करना काफी रोमांचक और साहसिक होता और हम उसे दिन भर में कई दफा पार करते कड़क धूप से जब हमारा चेहरा लाल हो जाता तो उसे देखते हुए माँ की आखे सुखी होती माँ की आंखे देखकर मैं अपने चेहरे का रंग जान लेता ऐसे में जब वो मुझे पकड़ने को झपटती मैं उस लाली का और भी सुर्ख होना जान लेता वो राक्षस निशाचर और परीत जैसे शब्द कहकर माथे पर हाथ रख लेती और हम तेजी से फरार मैं अपने चार भाइयों में सबसे छोटा था सबकी उम्र में दो दो एक, एक वर्ष का फासला था और हम सबसे बड़ी थी बुआ बुआ के चार भाई थे पिता अपने भाइयों में सबसे छोटे और उनसे छोटी वो बुआ तब कॉलेज में पढ़ा करती थीं और उनकी सहेलियां अक्सर हमारे घर आतीं अपनी यादों को परत दर परत पलटने देखने पर आरंभिक दृश्यों में बुआ मेरे सबसे करीब होती हैं और ये हम सभी के तेजी से बड़े होने के दिन थे और बुआ हमारे लिए बड़ा होने का मानक सबसे बड़े भैया की ऊंचाई भी बुआ से कुछ कम ही थी और वे दिन भर बगीचे में उछल उछल गेंद फेंकने और बल्ला चलाने का काम करते रहते दूसरे भाइयों के साथ ये समय मेरे लिए घोर उपेक्षा का होता और मैं अपनी वेदना में त्रस्त और अपमानित महसूस करता छोटा होने के लिए खुद को कोसता रहता खेल में छोटे को नहीं खेलना होता और मुझे छोड़कर सभी भाई बड़ा घोषित कर दिए जाते तब जिद के साथ रोने को मैं अपना अचूक अस्त्र समझता और इसी के सहारे मैं मां को हमेशा परास्त कर देता था इसका असर उन पर भी हुआ था लेकिन सिर्फ शुरूआती एक दो बार के लिए बाद में वे घुड़कियों से और उससे भी न चले तो थप्पड़ों से काम लेने लगे ये मेरे लिए अपमान की हद रोता और दूर तक फैले पेड़ों में से किसी का सहारा लेता मैं अपने सामने बुआ के होने की कल्पना करता जो मेरा रोना देख तीन क्या मेरे भाइयों जैसे हजार अपराधियों के लिए भी काफी थी मैं और भी तेजी से रोने लगता मेरी सिसकियाँ एक पर एक चढ़तीं और मैं अपने गालों पर आंसुओं का फिर से रेंगना महसूस करता मैं बुआ से आकर सब कुछ बताता तो भाइयों को थोड़ी बहुत फटकार ही मिलती जो मेरे लिए नाकाफी होती बाद में एक दिन बुआ ने मुझे समझाया और मैंने बगीचे में जाना छोड़ दिया पेड़ अमरूद का था घर के दाहिनी हिस्से में जहाँ वो अक्सर दिख जाती थी अब मैं दिन भर पेड़ पर चढ़ता उतरता दूर दूर दृष्टि फेंकता और उसे ही देखना चाहता इस तरह से पेड़ पर चढ़े रहने को मेरा शगल समझा जा सकता था जो कि सच में नहीं था कुछ वर्षों के बाद जब मैं सोचता कि मैं पेड़ों पर इतना इतना ऊपर इतनी इतनी आसानी से कैसे चढ़ जाता हूँ तो याद आता कि भाइयों से पिटकर दिन भर मैं पेड़ों पर ही चढ़ता उतरता रहता था जो की सच नहीं था असल में बगीचे में जाना बंद कर देने पर मैं उसे देखने के लिए पेड़ पर ऊपर-ऊपर चढ़कर दूर-दूर देखता रहता शायद इसलिए उसकी आँखें गोल थीं की आख के लिए खरीदी गई रतोंधी की लाल गोलियों की तरह उसकी आंख के कुल तीन हिस्से थे पहला बीच का एकदम से काली गोलाई दूसरा उसके बाहर का सफेद घेरा और तीसरा सबसे बाहर लाल वृत्त जो आंख को किनारे के नीले पन से जोड़ देता मैं उसे कबूतरी कहता पिता उसे परेवा कहते बुआ उसे कबूतरी कहती और भाई परेवा उन दिनों कुछ चीजों को छोड़कर मैं सबसे परेशान रहा करता था एक बात न जाने कब मेरे जहन में उपज कर मेरे भीतर स्थाई हो गई थी मुझे लगता कि जो कुछ भी घटित होता है वो सब मेरे सामने ही होता है शेष सभी घटनाएं काल्पनिक या रची गढ़ी बातें मात्र हैं दुनिया का विस्तार मुझे अपनी आंखों का विस्तार लगता और जो चीजें नई दिखतीं वो मुझे तुरंत की रची हुई दिखती मुझे हर चीज षड्यंत्र का हिस्सा लगने लगी जो मेरे विरुद्ध था षड्यंत्र का कारण और कारक जैसी बातें मेरे लिए चुनौती की तरह थीं, जिन्हें मैंने स्वीकार भी कर लिया था शायद इस तरह से मैं अपने अस्तित्व के चारों ओर एक तिलस्म सा महसूस करने लगा जिसमें मैंने खुद को कैद कर लिया था और मैं उसमें गहरे गहरे डूबकर उसकी पल पल और प्रत्येक गतिविधि की खबर रखना चाहता था अब मुझे इस तिलस्म के तिलस्म होने में भी संदेह नहीं रहा जब दूर कुछ लोग बातें करते हुए दिखते तो मुझे विश्वास होता कि ये बात करने का अभिनय मात्र है अथवा यदि वो सच भी है तो वो उस षडयंत्र का अगला हिस्सा है जिसे मेरी दृष्टि सीमा के रंगमंच में अगले दृश्य की तरह फिल्मया जाएगा पेड़ हवा रोशनी और अंधेरा तक उस तिलस्म में शामिल थे रातों में नींद खुलने पर मैं अंधेरे के बीच में रोशनी को छुपते देखने की कोशिश करता मुझे पूरा पूरा भरोसा था कि मेरे सो जाने के बाद रात में अंधेरा नहीं होता होगा उस तिलस्म की एक एक संरचना को मेरी नब्ज़ और धड़कनों तक की पूरी खबर थी फिर भी मैं उसके रहस्यों को खोलने में जी जान से लगा था सिर्फ दो चीजें जो इससे बाहर थीं और जिनके सहारे मैं रहस्य को खोलने वाला था वो थी बुआ और कबूतरी मैं उस अंधेरे कमरे में दरवाजे और दीवार के बीच दुबका रहता छुपकर माँ और पिता की बातें सुनता उनकी अक्सर की बातों में शब्द ही अलग अलग से समझ में आते और तिलस्म की रहस्यात्मकता पर मेरा विश्वास दृढ़तर होता रहता उनकी बातों में लड़का और लड़की जैसे शब्द बार बार आते मेरी समझ में वो लड़का मैं होता लड़की कौन होती ये जान नहीं पाता लेकिन जल्द ही जब मैंने षड्यंत्र का उनके भी खिलाफ होना जान लिया उस लड़की की जगह बुआ ने ले ली रोज ही मैं छुपकर एकाग्रता से उनकी बातें सुनता समझने की कोशिश करता रहता रहस्य को खोल लेने में मुझे सफलता मिलती इससे पहले ही वो दिन आ गया और पिता ने मुझे छुपते हुए पा लिया ये भी मेरे लिए उल्लेखनीय घटना थी दरअसल वो एक चूहिया थी जिसने मुझे पकड़वाया था चूहिया मेरे सिर पर उतरी और दाहिने बाजू से होकर नीचे भाग गई जितनी तेजी से वो भागी मेरे हाथ का झटका जाना और चीख उससे भी कहीं तेज थे और लगभग इसी तेजी से आकर पिता मेरे सामने खड़े थे और मैं निकलकर उनके सामने सजा के लिए तैयार अपराधी आवाज के पहले उनकी आंखों में प्रश्न था वे कुछ देर और चुप रहे होते तो मेरी आंखें पिघल गई होती और दहल कर रो पड़ा होता लेकिन मेरे धैर्य की सीमा के आखिरी क्षण पर उनकी आवाज आ गई थी क्यों खड़े थे वहां आइस पाइस खेल रहा था यहीं आकर चिप गया ये एक छुपने पकड़ने का खेल था पिता ने कहा आइस पाइस घर में नहीं खेलते अब से यहां मत छुपना मेरी आंखें उनकी आंखों पर ही रहीं और गर्दन के ऊपर का भाग हिल गया पिताजी वहां से चले गए मेरे चारों ओर हवा में दहशत घुल गई थी धड़कनों के संयत होने तक मैं वहीं रहा और भाई बगीचे से लौट रहे थे पिता के सामने किया हुआ ये मेरा पहला अभिनय था पूरा सटीक और सफल दोबारा चाहकर भी मैं वैसा अभिनय नहीं कर पाया कमरे की उन रहस्यात्मक बातों से मां ही पहले निकलती और रसोई घर की ओर जाने लगती समय लगभग वही होता जब उजाला अपनी हर चीज अंधेरे को सौंप रहा होता है आंगन तब बहुत बड़ा लगता था बुआ तुलसी के पास बने चौरे में पानी डाल रही होती थीं, पंखुरियां गिर जाने पर बचे फूलों के डंठल को तोड़ा करती अपनी क्यारियों के घास और तिनके को उंगलियों में लपेटती उखाड़ती रहती ये सभी उपक्रम करते हुए उनके साथ एक स्थायी चीज होती चेहरे पर खामोशी और मुस्कुराहट के बीच का एक द्वंद्वात्मक स्थायित्व और स्थायित्व उनके साथ होकर उन सभी जगहों से उनका अनुपस्थित होना दर्शाता और स्पष्ट हो जाता कि वो सब कुछ उन क्रियाओं का अभिनय मात्र है जो वे कर रही होती हैं ये सब कुछ उनसे जुड़कर उनके प्रति मेरे भीतर एक दिलचस्पी जगाता शायद इसलिए बुआ मुझे अच्छी लगती सच में इसलिए मेरे दिन और रात तेजी से बीत रहे थे और थोड़े बहुत हेर फेर के अतिरिक्त हर अगला दिन पिछले दिन की तरह ही होता तब कुछ घटनाएं कुछ चीजें और दृश्य स्थायी रूप से मुझसे जुड़े हुए थे उस कमरे की रहस्यात्मक बातों से निकल आने के बाद माँ का चेहरा और भी अधिक गाढ़ा होता बुआ आंगन के उस हिस्से में और भी अनुपस्थित हो जाती कभी कभी माँ से आंखें मिल जाने पर और अधिक सुर्ख हो जाती और देर बाद अंधेरा घना हो जाने तक वहीं रहती बुआ पर पिता की नजरों का प्रभाव मैं बड़ी मुश्किल से जान पाया था जो काफी व्यापक था और पूरे घर फैल जाता था सारी जगह एक तनाव भरी चुप्पी से भर जाती और हर कोई एक दूसरे की आंखों से पचने लगता सब अपने लिए कुछ न कुछ ऐसा खोजते जिसमें वे पूरी तरह से व्यस्त हो जाएं। इस उपक्रम में सबसे सफल बुआ ही होती थीं। सच कहें तो उन्हें ऐसा कुछ अलग से करना भी नहीं होता था बल्कि उनकी खामोशी और भी घनी हो जाती और किसी सतह पर झुकी आंखें उसमें धंसने लगती भाइयों के लिए ऐसे में खेल होता और मैं मेरे लिए वो पेड़ जो घर के दाहिने था मैं उसकी टेढ़ी सी डाल पर चढ़कर बैठ जाता वो जगह मेरे बैठने के लिए तय थी घर का छज्जा वहां से छ सात फीट की दूरी पर था जो जिनिया की गाछों फूल और सूखे पत्तों से पटा होता कबूतरी का रहना वहीं होता था मेरी दृष्टि के ठीक सामने संयत और एकटक उसकी चूच आंखों के नीचे और मध्य से निकली थी चूच का शुरुआती हिस्सा सफ़ेद था मैं उसे भरपूर आँखों से देखता रहता और वो भी उसे देर देर तक देखते हुए मैं पूरे घर पर ठहरे उस स्थाई भाव को समझता रहता प्रभाव वही जो बुआ पर पिता की नजर पड़ने से उत्पन्न होता था कबूतरी के होने की कई और भी जगहें थीं लेकिन इधर उधर की दौड़ धूप के बाद उसे वही सुकून मिलता और मुझे भी और सिर्फ वही वो मुझे वैसी लगती थी अपनी आंखों चोच जोड़ा पैर पंखों के नीले पन पर उंगली की मोटाई वाली गहरी काली लकीरों के साथ अपनी संपूर्णता में ऐसे में उसकी खामोशी वैसी ही होती जैसी बुआ की और कभी कभी तो कबूतरी पूरी की पूरी बुआ होती थी हालांकि उसके लिए मैं पूरे दिन भटकता और उससे जुड़ी हर चीज को देखने जानने की कोशिश में रहता लेकिन उससे जुड़ी सबसे दिलचस्प बात मैंने पिता से सुनी तब वे मां से बातें कर रहे थे घर की छत पर एक कमरा था कमरा क्या तीन ओर से दीवारें और एक छत से ढकी जगह हम भाइयों की पढ़ने की औपचारिकता वहीं पूरी होती थी कमरे के कोने में एक देहरी थी जिसे बुआ ने बनाया था चिकनी मिट्टी के लोंदे थाप थाप कर पिता ने माँ से बताया वो वहां रहती है उन्होंने उसे परिवा कहा था मैंने सोचा कबूतरी पिता ने कहा कि उसका घर में रहना ठीक नहीं है उसका कराहना बुरा लगता है मैंने उसका कराहना नहीं समझा माँ ने भी नहीं पिता ने बताया कि उसका बोलना कराहनी जैसा नहीं होता माँ ने समझ लिया मैंने सोचा गुटरगू पिता ने बताया कि उसे वहां से हटा दिया जाएगा माँ ने कहा कि उसके बच्चों को उड़ जाने दीजिए पिता चुप रहे पिता किसी बात को मान लेने पर चुप हो जाते थे मां वहां से चली गईं पिता भी और थोड़ी देर बाद मैं भी देहरी के पास दीवार में दो खूटियां थीं उनके नीचे की ओर दीवार से कुछ ईटे निकली हुई थी जैसे कि अक्सर कच्चे मकानों में होता है ईंट के निकल जाने की जगह में पैर रखकर मैंने उचककर खूंटी पकड़ ली इस तरह से मैं अचानक उसके सामने हो गया मेरे उधर मुड़ते ही उसने अपने पंख खोलने शुरू कर दिए उसके नीचे अंडे थे पैरों के बीच में पैर उसके लाल और अंडे सफेद वो मेरी आंखों पर जमी थी और मैं अपनी नजरों के साथ उसके पैरों के आसपास मैंने अब तक उसकी आंखों में एक बार देख लिया था वे डर से भरी थीं और इस आकस्मिकता से चकित लेकिन मैं झट से वहां से निगाह हटाकर उधर देखने लगा पैरों के आसपास उनके बीच अंडों पर पैरों पर वो उद्विग्न थी अपनी आंखों पर मेरी आंखें लाने के लिए मेरी आंखों के झुक जाने के लिए मेरी खूंटी से नीचे उतर जाने के लिए और ऐसा कुछ नहीं करने पर पंखों का फैलाव बढ़ाते हुए उछककर उड़ जाने के लिए पर मेरी आंखें नियत रूप से अंडों की गोलाई सफेदी और उसके पैरों की लाली के बीच कहीं थीं और वो उन्हीं अपनी सबसे बड़ी आंखों के साथ मेरी आंखों पर डटी रही और मेरे प्रति उसकी दहशत कुछ कम हो गई थी उद्विग्नता भी लगभग समाप्त प्राय इस तरह से मैं एक रहस्य खोल रहा था रहस्य जो उस तिलस्म से ठीक बाहर लगता और अधिक रोचक था तिलस्म जिसे रचे जाने में वे सभी थे वे मतलब मैं नहीं बुआ नहीं और कबूतरी और अंडे तो बिल्कुल नहीं वे मतलब बाकी सभी और खासकर वे जो अब मेरे सामने से मेरी ओर आ रहे थे वे मतलब मेरे भाई तीनों बड़े भाई जिन्हें देखते हुए मेरी गर्दन पूरी मुड़ गई थी और जिनके मेरी ओर बढ़ते आने से मेरी पकड़ खूंटी पर से ढीली होने लगी थी मैं नीचे उतर आया और वे देहरी के बिल्कुल पास आगे बड़े भैया उनके पीछे वो दोनों और सबसे आगे मैं भैया की ऊंचाई देहरी क्यों ऊंचाई थी लेकिन उसके ऊपर देखने के लिए उन्हें और ऊंचा होना था देहरी के किनारों को हाथों से पकड़कर वो पैर के पंजों पर खड़े होने लगे कबूतरी के पास से गुर्राने की आवाज़ आने लगी आवाज़ निकालते हुए उसकी गर्दन फूल जाया करती थी और वो एक अर्धवृत्त की परिधि पर बार बार घूमने लगती थी इसके बाद उसके पंख खुलने लगते थे और अचानक एक उछाल के साथ पटपटाने की आवाज करती हुई वो उड़ जाती थी भैया की आंखें ऊपर चढ़ रही थीं मेरे हाथ उनके पैरों को पीछे खींचते रहे लेकिन अंततः उसकी आंखें उस सीमा के ऊपर हो गई जिसके बाद पटपटाने की आवाज के साथ वो पूरे कमरे में तेजी से उड़ाने भरने लगी इसके बाद स्वाभाविक रूप से भैया के साथ मेरा संघर्ष शुरू होकर अपनी परिणति की ओर अग्रसर भैया लगातार पीटते जा रहे थे और मेरा चिल्लाना भी वैसा ही लगातार दोनों क्रियाएं यथासंभव तेज से तेज तर उनका पीटना इसलिए तेज कि मैं चुप हो जाऊं मेरा चिल्लाना इसलिए तेज की बुआ सुन सकें और अंततः मैं चीतने लगा और इसलिए वे हारने लगे मेरी चीख बढ़ती रही और उनका पीटना कम होता रहा बुआ भी हमारी ओर आती रही। कमरे के एक छोर पर हमारे और देहरी के बीच देखती कबूतरी स्थिर सी बैठ गई थी दोनों भाई अब भी बुत की तरह जड़ और भैया बुआ की तरह एकटक बुआ के आने की तेज रफ्तार से मील खाता एक थप्पड़ भैया के चेहरे पर जड़ गया जो लगभग पूर्व निर्धारित था जिस दौरान जबकि भैया का हाथ थप्पड़ की चोट पर जाकर रुक गया था आंख में कुछ बूंदे उकर गिर गई थीं और झुकी हुई आँखें बुआ की ओर उठकर फिर झुक गईं थीं। बहुत सी चीजें अपने बदलने की प्रक्रिया में काफी आगे बढ़ चुकी थीं इसके बाद वहां से कबूतरी उड़ गई थी भैया अपनी उसी उम्र में अब बड़े होने लगे थे बाकी दोनों भाई उनसे अलग हो गए थे और मैं उनके साथ हो गया फिर हम तीनों भी कबूतरी की तरह कहानी से उड़ गए वंद और देहरी के बीच देखती कबूतरी की तरह दर्शक बन गए कहानी के शेष अंश को अंत तक देखते रहे आगे इस प्रकार कहानी ने अपना मूल बदल लिया और बुआ कहानी के अगले हिस्से के आधार पर पहले ही निकाल लिए गए निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बुआ भीतर से बेतहाशा दहल गई थी कहानी के अपना मूल बदलने के समय की उनकी आंखों और चेहरे की स्थिति इस तथ्य की पुष्टि कर देती है तिलस्म अभी भी वही था बल्कि पहले से कहीं अधिक गूढ़ और रहस्यात्मक अवस्थिति में तिलस्म की सभी रचनाएं अपने ही अंतर जगत में उलझी हुई त्रस्त रहने लगी थीं, और अब वहां कोई षडयंत्र नहीं दिखता था घर की सभी गतिविधियां बुआ के इर्द गिर्द होने लगी घटित होने वाली हर चीज उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करती और ऐसा शायद इसलिए भी था कि वे उनसे प्रभावित नहीं होती थी अथवा एक सीमा तक न होने की सफल कोशिश करती थी इन सब के आधार पर ये जान लेना एक सहज और स्वाभाविक सी बात थी कि बुआ के संदर्भ में कोई ऐसी चीज जुड़ गई है जिसका प्रभाव पूरे घर पर है बरसात के आसमान में बादल की तरह चुप्पी पूरे घर पर छा गई थी और बादलों के बीच से छाक लेती रोशनी की तरह कभी कभी कुछ आवाजें सुनाई दी जाती जो प्रायः बर्तनों अथवा दैनिक उपयोग की दूसरी किसी चीज के स्थानांतरण से पैदा हुई होती ऐसी यांत्रिक ध्वनियों का व्याकरण समझ पाना उन्हीं दिनों संभव हुआ था और इस तरह की विस्तृत चुप्पी के एक बड़े हिस्से में बुआ अकेली होती थी माँ और पिता की बातों में जो कमरे में होती थीं अब भैया भी शामिल होने लगे थे बातें देर देर तक होने लगी अक्सर शाम ढल जाने के बाद तक भी ये सब लगभग उसी शाम तक था जब भैया की लगभग आधे दिन की खोज और कड़ी मेहनत सफल होकर सबके सामने आ गई थी जिसके बाद ये कहानी पूरी हो गई और जिसकी इक्कीसवीं शाम को बुआ से पूछे बिना ही उनकी शादी कर दी गई वो भैया थे इसी उम्र में पूरे बड़े हो चुके थे हाथ में प्लास्टिक का थैला लिए हुए बुआ के कमरे से बाहर आए थे। थैला सफेद रंग का था और उस पर लाल अक्षरों की छपाई थी समय वही था जब उजाला अपनी हर चीज अंधेरे को सौंप रहा था और बुआ तुलसी के पांच चौरों के पास जड़ दिए जाने की तरह खड़ी हो गई थी और पिता माँ के साथ भैया की ओर बढ़ गए थे भैया ने उनके हाथों में थैला दे दिया था थैले को पिताजी ने जमीन पर उड़ेल दिया था उड़ेलते ही वे गिरे थे छोटे छोटे गुठखों के रूप में जिनके मोड़े दाब डालकर स्थाई कर दिए गए लगते थे कागज के टुकड़े थे लिखावट उनके अंदर के पृष्ठों पर थी जो नम हवा और सीलन के प्रभाव में आकर गुठखों के बाहे पृष्ठ पर भी उगाई थी पिता ने उनमें से एक कोठाया वे उसे खोलने लगे और वो एकदम सिकुड़ा सहमा हुआ सा मोड़ों के स्थायित्व में अपने विस्तार को संकुचित किए हुए था पिता ने उसके साथ जबरदस्ती की मोड़ों को उनके स्थायित्व के विरुद्ध खोलने लगे और वो टूटकर चार टुकड़ों में खुल गया उसे जमीन पर रखा गया टुकड़ों को जोड़ा गया और फिर पिता उसके अक्षरों और शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ने लगे बुआ के पास से एक हुठी बुआ भागकर उस कमरे की ओर गईं। फिर कई बार वहां से तेज तेज आवाजें आईं। आवाजें जो पूरे घर पर छाई चुप्पी की तरह फैल गईं। आवाजें रोने की थीं। बुआ इससे पहले ऐसे रोई नहीं थीं। बुआ इससे पहले ऐसे नहीं रोई थीं और बाद में भी नहीं पिता गुठखों को जलाने लगे थे लिखावटें अपने रंग की लाल नीली और हरी लॉ में धीमे धीमे चलने लगी थी गुटखों की अवस्था बदलती जा रही थी वे नीचे की ओर राख बनते जा रहे थे ऊपर धुएं के साथ उड़ते जा रहे थे और बीच में जलते जा रहे थे बुआ राख धुएं और जलने की तर्ज पर रोती रही जलना रुक गया राख स्थिर हो गई धुआं आसमान में गायब हो गया बुआ का रोना चुप्पी में मिलकर खामोश उनकी अवस्था पूरी बदल चुकी थी हालांकि मैं बाकी दो भाइयों के साथ कबूतरी की तरह कहानी से पहले ही उड़ चुका हूं लेकिन मुझे शक है कि कबूतरी फिर से कहानी के इस बचे हिस्से में झांकने जरूर आई होगी और तब तो उसे निश्चित रूप से देखा गया होगा जब वो धुआं उठ रहा था धुआं वही जिसने जेठ की दोपहरी बनकर बुआ की जिंदगी के चिथड़े से सुख का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया था इसलिए मुझे भी कम से कम एक बार फिर से कहानी में आ जाने की अनुमति मिलनी ही चाहिए और ना मिले तो वादा खिलाफी ही सही लेकिन अब मैं कहानी में फिर से दाखिल होता हूं मैं दोनों हाथों से खूंटियां पकड़ता हूं पैर उन ईटों की जगह डालता हूं और सावधानी से ऊपर आकर पीछे की ओर मुड़ता हूं हालांकि वहां से उसके घोंसले का आखिरी तिनका भी हटाया जा चुका है लेकिन आश्चर्य न करें वो अभी भी वहीं बैठी है उन्हीं अपनी सबसे बड़ी आंखों से मुझे देखती हुई मेरी आंखों से लगातार बूंदें टपकती जा रही हैं लेकिन वो उसी कौतूहल से मेरी आंखों पर डटी है लगातार अब जबकि ये सब बीते लगभग दो दशक हो गए हैं लोग कहते हैं कि बुआ हमेशा मुस्कुराती रहती हैं असल में ऐसा करते हुए उनके होठ फैल जाया करते थे और अब वो फैलाव स्थायी हो गया है इस कहानी के बाद के दिनों में कभी उन्होंने बार बार मुस्कुराते रहने की कोशिश की होगी शायद इसीलिए श्रीकांत दुबे की कहानी दहन कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा पाठब्लॉगस्पॉटइन